असंसयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासन कौन्तेय कौंते वैराग्येण गृह्यते तीव्र वैराग्य तथा बद्धजीव विजय बुद्धजीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति होती है श्री कृष्ण ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामनी कांचन के आसक्ति से निरस्त हो सकता है जानते हो तिब्र वैराग्य किसे कहते हैं बनत बनत बन जायी चलो राम भजो यह सब मंद वैराग्य है जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है जिसको तीब्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता संसार को वह कुआँ समझता है उसे जान पड़ता है कि अब डूबा आत्मियों को वह काला नाग देखता है उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे यह उसके मन में आता ही नहीं भीतर बड़ी जिद रहती है तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं इसकी एक कहानी सुनो किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई किसान नालियाँ काट काट कर दूर से पानी लाते थे एक किसान बड़ा हठी था उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे नहर से नाली का योग न हो जाए तब तक बराबर नाली खोजूँगा इधर नहाने का समय हुआ उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा लड़की बोली पिताजी दोपहर हो गई चलो तुमको माँ बुलाती है उसने कहा तू चल हमें अभी काम है दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा नहाने का नाम न लिया तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली नहाओगी कि नहीं रोटियां ठंडी हो रही है तुम तो हर काम में हट करते हो काम कल करना या भोजन के बाद करना गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा बोला तेरी बुद्धि मारी गई है क्या देखती नहीं कि पानी नहीं बरसा खेती का काम सब पड़ा है अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएँगे सबको भूखों मरना होगा हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे नहाने खाने की बात पीछे होगी मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहाँ से लौट पड़ी किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कलकल कल, -कल स्वर्शी बहता हुआ आ रहा है तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा ले आ अब डोल और रस्सी स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था उसकी स्त्री जब गई और बोली धूप बहुत हो गई चलो अब इतना काम नहीं करते तब वह चुपचाप कुदाल एक ओर रख कर बोला अच्छा तू तो कहती है तो चलो सब हंसते हैं वह किसान खेत में पानी न ला सका यह मंद वैराग्य की उपमा है हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता